ब्लॉग की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं महान वैज्ञानिकों के बारे में कुछ जानकारिया सबसे पहले बात करते हैं गैलीलियो अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से विश्व की आंखें खोल देने वाले महान वैज्ञानिक गैलेलियो का जन्म 1564 में हुआ था गैलेलियो का पूरा नाम गैलेलियो गैले था उस समय यूरोप में अनेक अंधविश्वासों और पाखंडों का बोलबाला था जो भी व्यक्ति वैज्ञानिक जांच पड़ताल करता था धर्म के अंधे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे गैलीलियो बचपन से ही किताबी बातों पर विश्वास नहीं करते थे वे सभी बातों को जांच के द्वारा सिद्ध करने में विश्वास करते थे तत्कालीन धर्मगुरु गुरु और अंधविश्वासी लोग उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वथा नाराज थे। एक बार गैलीलियो ने लोगों को बताया कि पृथ्वी कम या अधिक दोनों तरह के भार की वस्तुओं को एक जैसी ताकत से अपनी ओर खींचती है लोगों ने उनकी बात का बड़ा मजाक उड़ाया अंत में अंधविश्वासी लोगों को संतुष्ट करने के लिए गैलीलियो ने एक दिन इटली स्थित पीसा की मीनार से अलग अलग वजन के दो पत्थर गिराकर इस वैज्ञानिक तथ्य को भारी जनसमूह के सामने सत्य प्रमाणित किया उन्होंने एक पौंड और 100 पौंड वजन के दो पत्थर एक साथ ही एक जगह से नीचे गिराए और जब वे एक ही समय नीचे गिरे तो लोगों का भ्रम दूर हो गया और लोगों ने गलियो की बात का विश्वास कर लिया। गैलियो ने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करता है इसी परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं और मौसम में भी बदलाव आता है यूरोप के अंधविश्वासी लोगों ने उनकी यह बात भी नहीं मानी वे तो पृथ्वी को ईश्वर के आदेश पर स्थिर रहने वाली वस्तु समझते थे गैलीलियो ने अनेक प्रयोगों द्वारा अपने कथन की सत्यता को प्रमाणित किया पर उसके परिणामों को सदा धर्म विरुद्ध बदला कर उसे नास्तिक कहा गया जो लोग उनका समर्थन करते थे वह भी स्पष्ट रूप से सामने आकर कुछ कह नहीं सकते थे गैले में वैज्ञानिक आविष्कार करने की एक खास लगन थी आसपास के विरोधी वातावरण के बावजूद उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे और ऐसी दूरबीन यानी ऐसा दूरदर्शन यंत्र का निर्माण किया जिससे आकाश पर चमकते टिमटिमाते सितारों को देखा जा सके किंतु उनके समय के दयानुषी अंधविश्वासी लोगों ने अपनी आंखों से देखी बातों का भी विश्वास नहीं किया और कहलेलियों पर समाज को गलत दिशा में ले जाने के अपराध पर मुकदमा चलाया गया उन्हें हर प्रकार से अपमानित और तिरस्कृत किया गया उन्हें विवश किया गया कि अपनी धर्म विरोधी बातों के लिए वे प्रायश्चित करें गैलीलियो अपने समय के धार्मिक तानाशाहों के सामने कभी नहीं छूटे और अपनी वैज्ञानिक खोजों को जारी रखा अंत में वह दिन भी आया जब सारे संसार ने उनके वैज्ञानिक प्रयोगों और परिणामों की प्रशंसा की और उन्हें विश्व का महान वैज्ञानिक माना सच है यदि किसी वैज्ञानिक को अपने, अपने प्रयोगों पर उन जैसा दृढ़ विश्वास हो तो उसे, तो उसे अपने, अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का डटकर कर मुकाबला दड़ करना चाहिए और काम पार पार को लगन, लगन के साथ पूरा करना चाहिए एक और वैज्ञानिक लुई पाश्चर एक जमाना था जब पागल कुत्ते के काटने की बीमारी का कोई इलाज नहीं था कुत्ता काटने के बाद आदमी हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाता था तथा कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती थी लुई पास्टर फ्रांस के एक निष्ठावान वैज्ञानिक थे उन्होंने पागल कुत्ते के काटने से होने वाली हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी के इलाज के लिए टीके का आविष्कार किया था लेकिन इस काम में उन्हें आसानी ऐसी सफलता नहीं मिली इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और तरह तरह की परेशानियों और संघर्षों से गुजरना पड़ा था पाश्चर्य इस बात से बहुत परेशान रहते थे इस बीमारी से आदमी को कैसे मुक्ति मिले पागल कुत्तों की काटने से लोगों को मरते हुए देखकर उनको बहुत दुख होता था एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि चाहे जैसे भी हो वह इस बीमारी के इलाज का तरीका निकाल कर ही दम लेंगे पहले पाश्चर ने एक प्रयोगशाला बनाई और उसमें 200 से अधिक कुत्ते रखे इन कुत्तों में से कुछ बीमार थे कुछ पागल और कुछ स्वस्थ थे पूरे फ्रांस में जहाँ भी कोई पागल कुत्ता पकड़ा जाता था उसे इस प्रयोगशाला में भेज दिया जाता कुत्तों के अतिरिक्त उन्होंने प्रयोगशाला के आहाते में खरगोश और अन्य जानवर भी रखे हुए थे एक दिन उन्होंने पागल कुत्तों के मस्तिष्क से एक प्रकार की दवा बनाई फिर उस दवा का टीका उन कुत्तों को लगाया जिन्हें पागल कुत्ते ने काट लिया था इस टीके से वे कुत्ते ठीक हो गए बाद में पाशन ने सैकड़ों सैकड़ो, कुत्तों को यहाँ टीका लगाया और वे सभी ठीक हो गए तभी एक दिन जोजेफ मिस्टर, मिस्टर नाम के एक 9 वर्ष, वर्ष के लड़के को उसके माँ बाप, बाप पाशर के पास ले गए बच्चे के शरीर पर कई जगह घाव थे और उससे खून रिस रहा था जोजेफ के माँ बाप ने रोते हुए बताया यह बच्चा स्कूल जा रहा था और रास्ते में एक पागल कुत्ते ने उसे कई जगह काटा है हम इसे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने इसके घावों को लोहे से दाग दिया हम लोगों के बहुत विनती करने पर उन्होंने आपका नाम लिया और बताया कि आप डॉक्टर नहीं हैं। फिर भी इस बारे में यूरोप के डॉक्टरों से अधिक जानकारी रखते हैं हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं उनकी यह बात सुनकर पाश्चर बड़ी अजीब सी स्थिति में फंस गए उन्होंने उस समय तक केवल कुत्तों पर ही प्रयोग किए थे आदमी पर नहीं इसलिए वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अचानक सुई निकाली और जोजेफ को टीका लगा दिया निरंतर देखभाल के लिए उन्होंने जोजेफ को अपने घर पर ही रख लिया और उसे रोज एक टीका लगाते रहे वैसे हर बार टीका लगाने के बाद पाश्चर्य डरते थे कि कहीं उस टीके का असर खतरनाक साबित न हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और जोजेफ धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो उत्साह से उनका चेहरा खिल उठा उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से जोजेफ का इलाज किया जोजेफ के ठीक होते ही संसार भर में पाश्चर्य के इस आविष्कार की खबर फैल गई। कुत्ते के काटने से होने वाली इस भयानक बीमारी के इलाज के लिए पूरे यूरोप और अमेरिका से स्त्री पुरुष और बच्चे इलाज के लिए उनकी प्रयोगशाला में आने लगे डॉक्टर न होते हुए भी पॉशियर ने अपने इस आविष्कार से विश्व भर के डॉक्टरों को पीछे छोड़ दिया। पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी के इलाज का टीका खोज लुई पॉशर ने मानवता की भारी सेवा की है वे, वे एक, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी मेहनत लगन, लगन और, और इच्छा शक्ति के बल पर, पर असंभव को संभव कर दिखाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे उनमें एक साथ आविष्कारक मुद्रक प्रकाशक लेखक और राजनीतिक के सबके गुणों का प्रादुर्भाव हुआ था वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक दिन अपने अनुभव से यह सिद्ध कर दिखाया कि वर्षा के दिनों में बादलों के अंदर गरज के साथ जो बिजली चमकती है वह और कुछ नहीं वह बिजली है जिसका उपयोग हम घरों में बल्ब चलाने के लिए करते हैं। सन सत्रह की एक दोपहर को जब आसमान पर घिरे हुए मतवाले काले बादलों से हो रही वर्षा का सभी लोग आनंद उठा रहे थे तब बेंजामिन फ्रैंकलिन एक महान आविष्कार की भूमिका बना रहे थे उन्होंने वर्षा होने ऐसी पहले ही एक मोटी डोर से बांधकर अपनी पतंग आसमान में ताँध थी जैसे ही वर्षा हुई उन्होंने अपने पुत्र विलियम को लोहे की एक चाबी और एक छड़ छत पर ले जाने का आदेश दिया विलियम चाबी और छड़ लेकर ले आ गया बेंजामिन ने तुरंत ही चाबी को पतंग की डोर के साथ बांध दिया बारिश तेज होती जा रही थी वे स्वयं तथा चाबी भी भीग गई थी तभी बेंजामिन ने चाबी को लोहे की छड़ से छुआ उन्हें जोरदार झटका लगा ठीक वैसा ही जैसा बिजली का तार छूने से लगता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विलियम को पतंग की डोर्स संभालने के लिए दी और उसे भी लोहे की छड़ से चाबी छूने को कहा जैसे ही उसने छड़ को चाबी से छुआया उसे भी जोरदार झटका लगा और वह गिरता गिरता बचा बेंजामिन ने मन ही मन कहा हमारा प्रयास सफल हुआ दूसरे ही दिन बेंजामिन ने अपने मकान की छत पर लोहे की एक लंबी छड़ लगा दी और उसका दूसरा सिरा अपनी प्रयोगशाला तक ले गए उन्होंने छड़ में दो घंटिया भी बांध दी उसके बाद जब भी तेज बारिश हुई और बिजली चमकी, तो बेंजामिन की प्रयोगशाला में लगी घंटिया अपने आप बजने लगी घंटियों के बजने के साथ ही उसमें से चिंगारिया भी निकलने लगी थी इन चिंगारियों के कारण प्रयोगशाला के कमरे में भारी प्रकाश फैल गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी प्रतिभा व प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि वर्षा के दिनों में बादलों में से जो बिजली चमकती है वह घरों में जलने वाली बिजली ही है बेंजामिन एक लगनशील व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक वैज्ञानिक अविष्कार किए और जीवन भर मानवता की सेवा करते रहे साइरस फील्ड सायरस फील्ड अमेरिका के एक ऐसे बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूर संचार की विशिष्ट प्रणाली कायम कर यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन से काम करें तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है जिस काम की वजह से महान वैज्ञानिक साइरस एक ही दिन में अमेरिका भर में विख्यात हो गए थे आज वह काम कोई महत्व नहीं रखता है पर जिस समय की यह घटना है तब इसके बारे में सोचना भी कठिन था सिर्फ सायरस ही इसे समझ पाए थे। इस बात को तो सभी जानते थे कि यूरोप और अमेरिका के बीच अत्यंत विस्तृत अटलांटिक महासागर है दो मील की लंबी दूरी दोनों देशों के बीच थी सिर्फ जहाज द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े रहना संभव था साइरस फील्ड ने सबसे पहले सोचा कि इन दोनों देशों के बीच टेलीग्राम व्यवस्था को कैसे आरम्भ किया जाए साइरस के पिता अमेरिका के एक गिरजाघर में पादरी थे और अपने आठ लड़के लड़कियों का पालन पोषण मुश्किल से कर पा रहे थे किसी तरह से कम आय में अपना गुजारा चलाते थे और इसलिए साइरस को स्कूल तक नहीं भेज पाए थे पंद्रह वर्ष की उम्र में पिता के साथ साइरस को नौकरी के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा ज्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी तो तंग आकर उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस में डाक बांटने के काम को स्वीकार कर लिया सायरस सायरस के मन में उच्च आकांक्षाएं बचपन से रही थी अपनी 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कागज बनाने का एक कारखाना खोल लिया तब पिता भी उनके साथ मिले और उन्होंने सैरस की शादी तय कर दी 21 वर्ष की अवस्था में ही वे विवाहित हो गए थे लेकिन अविकल्प परिश्रम के कारण वे अक्सर बीमार रहने लगे तैतीस वर्ष की अवस्था में उन्हें व्यापार छोड़ देना पड़ा और कुछ नया काम करने के बारे में सोचने लगी इसी बीच अमेरिका में टेलीग्राम की बल्लिया गाड़ी जाने लगी थी यूरोप के संवाद जल्दी जल्दी प्रचारित करने के लिए न्यूफ़ाउंडलैंड तक बल्लिया गाड़ी गयी साइरस फील्ड के दिमाग में अचानक एक विचार आया की यदि अमेरिका ऐसी यूरोप तक समुद्र के नीचे से तार डाल दिए जाए तो संवादों के आदान प्रदान में समय का व्यवधान नहीं आएगा वह अपने धनी दोस्तों से पैसा जुटा लाए सबसे पहले साइरस न्यू द्वीप में गए उन्हें दो जहाज उपलब्ध हो गए साइरस पहले से ही सोच चुके थे कि तार न्यू और आयरलैंड के बीच समुद्र के नीचे बिछाया जाएगा और उन्हें समुद्र के नीचे एक स्थान ऐसा भी मिल गया जहां पानी की गहराई कम थी सैरस दोनों जहाजों में तार भरकर आयरलैंड जा पहुंचे। पहले वेलनरिया उपसागर में सागर के नीचे तार डालना आरंभ किया गया छह अगस्त अठारह को कार्य आरंभ करते ही तरह तरह की बाधाएं सामने आने लगीं। साइरस एक मन से अपने काम में व्यस्त थे उनकी चेष्टा सफल रही यूरोप की खबर अमेरिका में गूंज उठी किंतु एक महीने में ही यंत्र फिर रुककर शांत हो गया समुद्र के नीचे पता नहीं कहाँ तार टूट गया था बहुत ढूंढने पर भी कुछ नहीं मालूम हो सका लोग का तरह तरह से अपमान करने लगे अमेरिका में उस समय गृह युद्ध छिड़ा हुआ था सन 1865 में गृह युद्ध रुका और साइरस ने उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज ग्रेट इस्ट किराए पर ले लिया इस बार, इस बार उन्होंने तार डालने का काम न्यू से आरंभ किया और जुलाई 1865 में तार डालते हुए आयरलैंड तक पहुंच गए तार के अंतिम सिरे को टेलीग्राम मशीन से जोड़कर वे वापस न्यू आ गए सबसे पहले वे टेलीग्राम यंत्र के पास पहुंचे और हाथ से संकेत भेजने लगे वह बार बार हाथ चलाते रहे आरोप यंत्र विफल रहा साइरस फील्ड बुरी तरह से बौखला गया काफी अनुसंधान के बाद वह जान पाए कि तार का इंसुलेशन काफी जगह से फट गया था और लीकेज की वजह से उस तार से अब कोई भी काम नहीं लिया जा सकता था इतनी बार टूट कर भी साइरस निराश नहीं हुए वह सिर के बालों तक कर्जे में डूब गए थे काफी लांछना उपेक्षा और अपमानों को सह कर वह दोबारा पैसा जुटा लाया 1866 में उन्होंने नए सिरे से काम को हाथ लगाया 14 दिन में आयरलैंड से न्यू तक जहाज आ पहुँचा इस बार किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और दोनों देशों के बीच दूर संचार व्यवस्था स्थापित हो गयी सन 1819 में जन्मे साइरस फील्ड अठारह तक जीवित रहे मरने से पहले उन्होंने भूगर्भ रेल का आविष्कार किया जमीन के नीचे सुरंग खोदकर खंभों पर गाड़ी चलाने की खोज सायरस फिल्ड ने की थी सारस के जीवन से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि आदमी को असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और अपने काम में जुटे रहकर सफल होने के बाद भी दम लेना चाहिए अभी आप सुन रहे थे कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियाँ वाचक स्वर भारतीय